महाभारत सभा पर्व श्री कृष्ण चरित्र का वर्णन सोग्रन रक्षोगणा नरकश महासुरान् चुरान्ता मौरवान् पाशा ददर्श भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर के उन मुख्य मुख्य राक्षसों को मारकर मूर् दैत्य के बनाए हुए छह हजार पासों को देखा जिनके किनारों के भागों में छुरे लगे हुए थे संद्यपा साम्मय शिला संघानतिक्रम्य अनुभम अवपोथयत भगवान ने अपने अस्त्र चक्र से मूर दैत्य के पासों को काट कर मूर नामक असुर को उसके वंशजों सहित मार डाला और शिलाओं के समूहों को लांग कर नृशुभ को भी मार गिराया सहस्र एक सर्वा देवान योधयत तम जघान महावीर अग्रेव महाबल तत्पश्चात जो महा अकेला ही सहस्त्रों योद्धाओं के समान था और संपूर्ण देवताओं के साथ अकेला ही युद्ध कर सकता था उस महाबली एवं पराक्रमी है ग्रीव को भी मार दिया अपार अवन गंगायाद काम जघान भरतर्षभ पंच पंच जना घोरां नरक महासुरा भरत श्रेष्ठ संपूर्ण जादुमो को आनंदित करने वाले अमित तेजस्वी दुर्धर्ष वीर भगवान देवकी नंदन ने औद का के अंतर्गत नरकासुर के पांच भयंकर राक्षसों को भी मार गिराया तथा प्राग ज्योति समा दीप्यमान एवं श्रेयासादयास तत्र युद्धम अवर्त फिर भगवान अपनी शोभा से उद्दीप्त से दिखाई देने वाले प्राग ज्योतिषपुर में जा पहुँचे वहाँ उनका दानुओं से फिर युद्ध छिड़ गया महदैवासुरुद्धम का भरत शब युद्धम दास्या समम तेनालोक विस्मय कारकम भरत कुलभूषण वह युद्ध महान देवासुर्राम के रूप में प्रणित हो गया उसके समान लोक लोकविस्मयकारी युद्ध दूसरा कोई नहीं हो सकता चक्रलांचन संन्नाशक्तिड्ग हतास्त्रा नेपेतुर्दानवास्तार्य जनार्दनम चक्रधारी भगवान श्रीकृष्ण से भिड़कर सभी दानव वहां चक्र से छिन्न भिन्न एवं शक्ति तथा खड्ग से आहत होकर धराशायी हो गए अष शत सहसराप निहत्य पुरशव्याघ्र पाताल विवर जजौ यासन थ्रुरसा नरक पुरशोत्तम योधय त्यति तेजस्वी मधुवन् परम तप युधिष्ठिर इस प्रकार आठ लाख दानवों का संहार करके पुरुषसिंह पुरुषोत्तम श्री कृष्ण पाताल गुफा में गए जहां देव समुदाय को आतंकित करने वाला नरकासुर रहता था अत्यंत तेजस्वी भगवान वसुदन ने मधु के भांति पराक्रमी नरकासुर से युद्ध प्रारंभ किया तद युद्धम अभवद भारत कुंडला नरकेण महात्म भारत देव माता अदित्य के कुंडलों के लिए भूमिपुत्र महाकाय नरकासुर के साथ छिड़ा हुआ वह युद्ध बड़ा भयंकर था मुहूर्त लाल्वाथ नरक मधुसूदन प्रवृत्त चक्र चक्रेण परला बली बलवान मसूदन ने चक्र हाथ में लिए हुए नरका के साथ दो घड़ी तक खिलवाड़ सहसा भतांगस्य वृत्ते भद्रहते यथा चक्र से छिन्न भिन्न होकर घायल हुए शरीर वाले नरका का मस्तक भद्र के मारे हुए वृत्तासुर के सिर की भांति सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा भौमिस्तोपच तम दृष्टवा ते वय प्रादाच्य कुंडले प्रादा च महाबाहू इदम भूमि ने अपने पुत्र को रणभूमि में गिरा देख अदिति के दोनों कुंडल लौटा दिए और महाबाहू भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा भूमिर्वाचन शिष्टस्तय मधुम तय निहत प्रभो अथेक्षतिथि यथे क्षति तथा प्रजा तस्पालय भूमि बोली प्रभु मसूदन आपने ही इसे जन्म दिया था और आपने ही इसे मारा है आपकी जैसी इच्छा हो वैसे ही लीला करते हुए नरकासुर की संतान का पालन कीजिए श्री भगवान भगवाच देवा च मुनीं च महात्मना उद्वैजूता ब्रह्म श्री भगवान ने कहा लोककंटक तुम्हारा यह पुत्र देवताओं मुनियों पितरों महात्माओं तथा संपूर्ण भूतों के उद्वेग का पात्र हो रहा था यह पुरुषाधम ब्राह्मणों से द्वेष रखने वाला देवताओं का शत्रु तथा संपूर्ण विश्व का कंटक था इसलिए सब लोग इससे द्वेष रखते थे सर्वलोक नमस्कार बलिम कुंडल तर्प संपूर्ण तत्वि इस बलवान असुर ने बल्कि घमंड में आकर संपूर्ण विश्व के लिए वंदनीय देवमाता अदिति को भी कष्ट पहुंचाया और उनके कुंडल ले लिए इन्हीं सब कारणों से यह मारा गया है जो नया कार्योमय भाव पुत्रो तस्माद् गच्छ बद प्रभात्रस्मा कृतम् भाविनी मैंने इस समय जो कुछ किया है उसके लिए तुम्हें मुझ पर क्षोभ नहीं करना चाहिए महाभागे तुम्हारे पुत्र ने मेरे प्रभाव से अत्यंत उत्तम गति प्राप्त की है इसलिए जाओ मैंने तुम्हारा भार उतार दिया है सत्यभामा सहायवान। जी कहते हैं युधिष्ठिर भूमिपुत्र नरकासुर को मारकर सत्यभामा सहित भगवान श्री कृष्ण ने लोकपालों के साथ जाकर नरकासुर के घर को देखा अथा गृहमसाध्य नरकस्य यशस्वीन ददर्श धनम्षम रत्ना विविधा च यशस्वी नरक नरक के घर में जाकर उन्होंने नाना प्रकार के रत्न और अक्षय धन देखा मणिमुक्ता प्रबाला वैडुर्यृता चम सारा नरकमणि विमलाटिकन मणि मोती मुंगे वैदुर मढ़ि की बनी हुई वस्तुएँ सूर्यकांत मणि और निर्मल स्फटिक मणि की वस्तुएँ भी वहां देखने में आई जाम्बो नया सातकुंभ मयान चीप्ता ज्वलनाभानी तेतरश्मी प्रभारी चम्ब जांब, जाम्बोनद तथा सात कुंभ संयज्ञ सुवर्ण की बनी हुई बहुत सी ऐसी वस्तुएं वहां दृष्टिगोचर हुई जो प्रज्वलित अग्नि और शीत रश्मि चंद्रमा के समान प्रकाशित हो रही थी हिरण्यवर्णमुचर से तमत गृहम यदक्ष गृह दृष्टि नर्क बहु नैराग्यकुबेर तब्धनमूष्टपूर्वपुरा साक्षा महेंद्र सदेश नर्कसुर्क भीतभवन सुवर्ण के सामन सुंदर काज्वल था उसके घर में जो असंख्य एवं अक्षय धन दिखाई दिया उतनी धनराशि राजा कुबेर के घर में भी नहीं है देवराज इंद्र के भवन में भी पहले कभी उतना वैभव नहीं देखा गया था इंद्र उवाच इणित्ना विविधानी वसूिच हेमसूत्र महाकक्षा तोमरवर्यशा भीमूपाच मातंगा प्रवालाकृता कुथ विमला पतार्वा शांति च तेचाव विंशति साहस्य करे नवः इंद्र बोले जनार्दन ये जो नाना प्रकार के माणिक्य रत्न धन तथा सोने की जालियों से सुशोभित बड़े बड़े हौदों वाले तोमर सहित पराक्रमशाली बड़े भारी गजराज एवं उन पर बिछाने के लिए मूंगे से विभूषित कम्बल निर्मल पताकाओं से युक्त नाना प्रकार के वस्त्र आदि हैं इन सब पर आपका अधिकार है इन गर, गजराजों की संख्या बीस हजार है तथा इनसे हाथिया है देश यहाँ आठ लाख उत्तम देसी घोड़े हैं और बैल जुते हुए नए नए वाहन हैं इन में से जिनकी आपको आवश्यकता हो वे सब आपके यहाँ जा सकते हैं आभिकारी सूक्ष्मी सैन्यसना च काम व्याह पक्षि प्रिय दर्शना चंदना गुरुमिश्राणी याना विविधा चेत प्राप य शत्रुदमन ये महीन उन्हीं वस्त्र अनेक प्रकार की सयाहें बहुत से आसन इच्छा अनुसार बोली बोलने वाले देखने में सुंदर पक्षी चंदन और अग्रो मिश्रित नाना प्रकार के रथ ये सब वस्तुएं मैं आपके लिए विष्णियों के निवास स्थान द्वारिका में पहुँचा दूंगा भिष्म देव गंधर्व रतनाली चानी संति हरि नरक उपाजान मणिपर्वतम विष्णी कहते हैं जो देवता गंधर्व दैत्य और असुर संबंधी जितने भी रत्न नरकासुर के घर में उपलब्ध हुए उन्हें शीघ्र ही गरुड़ पर रख कर देवराज इंद्र दासारह वंश के अधिपति भगवान श्री कृष्ण के साथ मणिपर्वत पर गए त्र पुण्या बपुर्वाता प्रभा चिश उज्वला वहां बड़ी पवित्र हवा बह रही थी तथा विचित्र एवं उज्जवल प्रभा सबोर फैली हुई थी यह सब देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ तेजशा ऋषि चंद्रादित यहां प्रभया त शैल से निर्विशेषम एवत आकाशमंडल में प्रकाशित होने वाले देवता ऋषि चंद्रमा और सूर्य की भांति वहां आए हुए देवगण उस पर्वत की प्रभासी तिरस्कृत हो साधारण से प्रतीत हो रहे थे अनुज्ञातस्तु राण वास्वेण के प्रेम महाबाहुर्विष मणिपर्वत तदनंतर बलराम जी तथा देवराज इंद्र की आज्ञा से महाबाहु भगवान श्री कृष्ण ने नरका मणिपर्वत पर बने हुए में प्रसन्नता पूर्वक प्रवेश किया। तत्र मधुसूदन सतोरण पथा कांड मधुसूदन ने देखा उस अंतपुर के द्वार और गृह मैदुर मणि के समान प्रकाशित हो रहे हैं उनके फाटकों पर पताकाएं फहरा रही थी पताक प्रसाद शोभित सुवर्ण में विचित्र पताकाओं वाले महलों से सुशोभित मणि पर्वत चित्र लिखित मेघों के समान प्रतीत होता था हरियाणी च विशाला मणिशो पांडवंति त्र गर्वासुरु दुहित्रिवेष्ट सबे ते ठंतराजित उन महलों में विशाल अट्ठालिकाएं बनी थी जिन पर चढ़ने के लिए मणि निर्मित श्रीढ़ियाँ सुशोभित हो रही थी वहाँ रहने वाली प्रधान प्रधान गंधर्वों और सुरों की परम सुंदरी प्यारी पुत्रियों ने उस स्वर्ग के समान प्रदेश में खड़े हुए अपराजित वीर भगवान मसूरन को देखा पर एव धरा श्रिय सर्वा का सर्वाच नेंद्रिया देखते देखते ही उन सबने महाबाहू श्री कृष्ण को घेर लिया वे सभी स्त्रिया एक धारण किए पहने, इंद्रिय पूर्वक गए तपस्या करती थीं। थी मृत संतापोको नात्र अवा शांति बिभ्रत कौशिकान्यपी समेत यद सिंह च उस समय व्रत और संताप जनित शोक उनमें से किसी को पीड़ा नहीं दे सका वे निर्मल रेशमी रेशमीवश पहने हुए यदवीर श्री के पास जा उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई उन कमल नयनी कामनियों ने अपने संपूर्ण इंद्रियों के स्वामी श्रीहरि से इस प्रकार कहा कन्या का हुआ उच नारे न समाख्यात आगमितोविंद सुध है कन्याए बोली पुरुषोत्तम देवर्षि नारद ने हमसे कह रखा था कि देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए भगवान गोविंद यहां पधारेंगे सो नरक हवा नृशुंभम बरमे चौमंम च सपरिवार हयग्रीवम त्य दानव तथा पंच जनम्य प्राप्तते जनमक्षये सपरिवार नरकासुरशुभ मूर् दान हयग्रीव तथा पंच को मारकर अक्षय धन प्राप्त करेंगे सोच सोचरे नव काले नुस्मोक्ता भविष्य एवक् गमीमा देवर्षि नारद हस्तथा थोड़े दिनों में भगवान यहाँ पधारकर तुम सब लोगों का इस संकट से उद्धार करेंगे ऐसा कहकर परम बुद्धिमान देवर्षि नारद यहाँ से चले गए चिंतया न सततम तपो घोरमुपासमहे काले ती महाबाहुम कदा दक्ष्याम माधव हम सदा आपका ही चिंतन करती हुई घोर तपस्या में लग गई हमारे मन में यह संकल्प उठता रहता था कि कितना समय बीतने पर हमें महाबाहू माधव का दर्शन प्राप्त होगा ृद संकल्प कृप्वा पुरुष सत्तप तप्चराम सतत रक्षा दान पुरुषोत्तम यही संकल्प लेकर दानवों द्वारा सुरक्षित हो हम सदा तपस्या करती आ रही हैं गांधर्वेण विवाह न विवाह कुर न प्रिय तथस्मत् भगवान्ब्रवीत भगवान आप गंधर्व विवाह की रीत से हमारे साथ विवाह करके हमारा प्रिय करें हमारे पूर्वोक्त मनोरथ को जानकर भगवान वासुदेव ने भी हम सबके प्रिय मनोरथ की सिद्धि के लिए कहा था कि देवर्षि नारद जी ने जो कहा है वह शीघ्र ही पूर्ण होगा धर्वा घृष्टे नाभ एव गोपतिम भिष्मी कहते हैं युधिष्ठिर देवताओं तथा गंधर्वों ने देखा वृद्व के समान विशाल नेत्रों वाले भगवान श्री कृष्ण उन परम सुंदरी नारियों के समक्ष जैसे ही खड़े थे जैसे नई गायों के सा सागे साढ़ हो महाबाह इदम वचनम अब्रुवन भगवान के मुख चंद्र को देखकर उन सब के इंद्रिया उल्लसित हो उठी और वे हर्ष में भरकर महाबाहू श्री कृष्ण से पुनः इस प्रकार बोली कन्या का उच्च हो काउचूह सत्यमत पुरा निवीत हाँ सर्वभूत कृतज्ञ महर्षि नारद कन्याओं ने कहा बड़े हर्ष की बात है कि पूर्व काल में देव ने तथा संपूर्ण भूतों के प्रति कृतज्ञता रखने वाले महर्षि नारद जी ने जो बात कही थी वह सत्य हो गई विष्णु नारायण देव शंखचक्रगदा श्री स्वभाव दरकता वो भविता उन्होंने कहा था कि शंख चक्रगता और शंख धारण करने वाले सर्वव्यापी नारायण भगवान विष्णु भूमिपुत्र नरक को मारकर तुम लोगों के पति होंगे दृष्टा तुभ नारद से महात्मर वचन दर्शनाथ एवं सत्यम भविमर् ऋषियों में प्रधान महात्मा नारद का यह वचन आज आपके दर्शन मात्र से सत्य होने जा रहा है यह बड़े सौभाग्य की बात है वक्त चंद्रोपम तुते महात्म तभी तो आज हम आपके परम प्रिय चंद्रतुल्य मुख का दर्शन कर रही हैं आप परमात्मा के दर्शन मात्र से ही हम कृतार्थ हो गयी भी सर्वास्था जात म विष्णुजी कहते हैं यदि भगवान के प्रति उन सब के हृदय में काम भाव का संचार हो गया था उस समय यदिश्रेष्ठ श्री कृष्ण ने उनसे कहा श्री भगवान वाचन यथाभ्रूता विशालक्ष सर्वम्भ भविष्य श्री भगवान बोले विशाल नेत्र वाली सुंदर्यों जैसा तुम कहती हो उसके अनुसार तुम्हारी सारी अभिलाषा पूर्ण हो जाएगी भीष्म रत्ना गमे स्वाम गमयिवाथ किंक श्रेयश्च गमयथ भुजय कन् वैनतेज भुजे कृष्ण मणिपर्वतमुत्तम क्षिप्ररोपयाचक्रे भगवान्दी सु कहते हैं जो द्वारा उन सब रत्नों को तथा देवताओं एवं राजाओं आदि की कन्याओं को द्वारका भेजकर कर देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने उस उत्तम मणि पर्वत को शीघ्र ही गरुड़ की बाह पंख या पीठ पर चढ़ा दिया सपक्षे गण महातंगम सजालामृगपन्नगाखा मृगणेजुष्ट प्रशस्रशिलातल नकुभे वराहैश्चिश निथेविता सपात महासानुचिशिखसकुम तमहद्राजशरी चकार गणपरी पश्यता उत्पाट मणिपर्वत केवल पर्वत ही नहीं उस पर रहने वाले जो पक्षियों के समुदाय हाथी सर्प मृग नाग बंदर पत्थर शिणा न्यंकु, वराह रुरु मृग धरने बड़े बड़े शिखर तथा विचित्र मोर आदि थे उन सबके साथ मणिपर्वत को उखाड़कर इंद्र के छोटे भाई श्री कृष्ण ने सब प्राणियों के देखते देखते गरुड़ पर रख लिया उपेन्द्र बलदेव चाशुमं च महाबल तम च रनौगमुं पर्वत महाबल वरुणस्यामृत दिव्यं छत्र चंद्रोपमं शुभम स्वक्ष बलव विक्षेपे महाद्रीशुकोपम दक्षो सवास संवार च चक्रेगृहम महाबली गरुड़ कृष्ण बलराम तथा महा बलवान इंद्र को उस अनुपम रत्न राशि तथा पर्वत को वरुण देवता के दिव्य अमृत तथा चंद्रतुल्य उज्ज्वल शुभ कारक छत्र को वहन करते हुए चल दिए उनका शरीर विशाल पर्वत शिखर के समान था वे अपनी पाखों को बलपूर्वक हिला हिलाकर सब दिशाओं में भारी शोर मचाते जा रहे थे आरुजन परताग पाद पन उड़ते समय गरुण पर्वतों के शिखर तोड़ डालते थे पेड़ों को उखाड़ फेंकते थे और ज्योतिष अर्थात आकाश में चलते समय बड़े बड़े बादनों को अपने साथ उड़ा ले जाते थे ग्रह नक्षत्राणाम सप्तर्षिज प्रभाजा अतिक्रम्य चंद्र सूर्य पथम झे अपने तेज से ग्रह नक्षत्र तारों और सप्तर्षियों के प्रकाश पुंज को तिरस्कृत करते हुए चंद्रमा और सूर्य के मार्ग पर जा पहुँचे शिखर आसाध्य मध्यम मधुसूदन देवस्थान सर्वाणी भरतर्षभ भरश्रेष्ठ तनंतर मधुसूदन ने मेरुपर्वत के मध्यम शिखर पर पहुंचकर समस्त देवताओं के निवास स्थानों का दर्शन किया विश्व मृताध्याजमातिक्रम्य अश्विन परप प्राप्य पुण्यतम स्थानम देवलोक मरिंदम युधिष्ठिर उन्होंने विश्व देवों मरुद्गणों और साध्यों के प्रकाशमान स्थानों को लांघकर कर कुमारों के पुण्यतम लोक में पदार्पण किया परम तत् तत्प्चा शत्रु हंता भगवान श्रीकृष्ण देवलोक में जा पहुँचे सक्रद चावरुजनादन अर्चिता विवाद्यादे पाद अर्चित सर्वदत ब्रह्म दक्षापतिरव इंद्रभवन के निकट जाकर भगवान जनार्दन गरुड़ पर से उतर पड़े वहां उन्होंने देवमाता माता अधिति के चरणों में प्रणाम किया फिर ब्रह्मा और दक्ष आदि प्रजापतियों ने तथा संपूर्ण देवताओं ने उनका भी स्वागत किया दिव्य ददावथाव रत्ना च पराघ्याण रामे सह केशव उस समय बलराम सहित भगवान केशव ने माता अदित्य को दोनों दिव्य कुंडल और बहुमूल्य रत्न भेंट किए वह सब ग्रहण करके माता अदिति का मानसिक दुख दूर हो गया और उन्होंने इंद्र के छोटे भाई यदकुल तिलक श्रीकृष्ण और बलराम का बहुत आदर सत्कार किया शची महेन्द्र महिषी कृष्णस्य से महिषीं सदा सत्य भागृह्य आदित्यवेदयत इंद्र की महारानी शची ने उस समय भगवान श्री कृष्ण की पटरानी सत्यभामा का हाथ पकड़कर उन्हें माता अदिति की सेवा में पहुंचाया सा तस्त्य कृष्ण प्रिय चिकेशया वर प्राधा देव माता सत्यायी विगत जरा देव माता की सारी चिंता दूर हो गई थी उन्होंने श्रीकृष्ण प्रिया श्रीकृष्ण का प्रिय करने की इच्छा से सत्यभामा को उत्तम वर प्रदान किया आदि तिवाच जरा सती मधुर्या वय कृष्ण मानुष्व गुणोपेता भविष्य वरा अदिति बोली सुंदर मुखवाली बहू जब तक श्री कृष्ण मानव शरीर में रहेंगे तब तक तू वृद्धावस्था को प्राप्त ना होगी और सब प्रकार के दिव्य सुगंध एवं उत्तम गुणों से सुशोभित होती रहेगी विषमुवाच वेत्य सत्य भाई सहसा सुम्यम सच्चापी सच्चा समुज्ञाता जय कृष्ण निवेशनम भिष्म कहते हैं युधिष्ठिर सुंदरी सत्यभामा भाव देवी के साथ घूम फिरकर उनके उनकी आज्ञा ले भगवान श्री कृष्ण के विश्राम गृह में चली गयी महर्षि द्वारकाम प्रियो कृष्ण देवल का दरिंदमह तदनंतर शत्रुओं का दमन करने वाले भगवान श्री कृष्ण महर्षियों से सेवित और देवताओं द्वारा पूजित होकर देवलोक से द्वारिका के को चले गए सोधिपत्य महाबाह मत्युत वर्धमान पुरद्वार आसाश्राद पुरोत्तम महाबाहु भगवान श्री कृष्ण लम्बा मार्ग तय करके उत्तम द्वारिका नगरी में जिसके प्रधान द्वार का नाम प्रधान वर्धमान था जा पहुंचे दाक्षण्य प्रतिभा समाप्त